नय पत्रिका विनयावनी पन करो तू मेरो यह बिन कहे जन्म प्रभु की साकरी सा करी दय दय धक्का जम भट थके तारे नो हूसह सा सही बहुबार जनम जग नरक निधन करियो हो हमलाि हों देो हों तुम दयाल बिये बल घरियो न प्रगट कहत जो सकुच अपराध मन भर हों तो मन में अपना ये तुलसी कृपा करो की हरि हों हे श्री राम जी आज से मैं सत्याग्रह करने की प्रतिज्ञा करके आपके द्वार पर पड़ गया हूँ अब तक जब तक आप यह न कहेंगे कि तू मेरा है तब तक मैं यहाँ से जीवन भर नहीं उठूंगा जब मैं आपकी शपथ खाकर कर चुका हूँ यह न समझिएगा कि पुलिस के धक्के खाकर मैं उठ जाऊंगा जमदूत मुझे धक्के मार मार कर थक गए मुझे जबरदस्ती नरक के द्वार से हटाना चाहा पर मैं वहाँ से उनके हटाए हटा ही नहीं इतने अधिक पाप किए कि अनेक जीवन नरक में ही बीते संसार में बार बार जन्म लेकर माता के पेट की असह्य पीड़ा को सहा तब कहीं नरक का निरादर कर वहाँ से निकला हूँ जिस चीज के लिए मचल गया हूँ और अड़ बैठा हूँ उसे लेकर ही छोड़ूंगा क्योंकि आप दयालु हैं मेरा अड़ना देखकर अंत में आपको वचित देनी ही पड़ेगी मैं आपकी भलैया लेता हूँ जब देनी ही है तब तुरंत दे डालिए देर न कीजिए क्योंकि मैं ग्लानि के मारे गला जाता हूँ लोग कहेंगे कि ऐसे दयालु स्वामी के द्वार पर धरना दिए इतने दिन बीत गए इसलिए तुरंत इतना कह दीजिए कि तुलसी मेरा है बस इतना सुनते ही मैं धरना त्याग दूँगा मैं अपराधों से भाग भरा हूँ इस कारण से यदि आपको सबके सामने प्रगट में कहते संकोच होता है तो कृपा कर मन में ही तुलसी को अपना लीजिए क्योंकि मैं कली को देखकर बहुत घबरा गया हूँ तुम अपनायो तब जानि हो जब मन फिर परि है जही स्वभावन लग्यो तही सहज नाम सोने हछ करी हैं सुत के प्रीत प्रतीत बीत के नृप जो डर डरी हैं अपनो सो स्वार्थ स्वामी सो चहु विचार तक जो एक टेक ते नहीं डरी हैं हर है न अति आदरे अतिदरे दरे नरि हैं हानि लाभ दुख सुख सब समचित हित अनहित कल कुचाल परिहरि मन प्रभुन है हर सिंह धरी है तुलसीदास भयो राम को विश्वास प्रेम लख आनंद उमग उर भरी है जब मेरा मन आपकी ओर को फिर जाएगा तभी मैं समझूंगा कि आपने मुझे अपना लिया जब यह मन जिस सहस स्वभाव से ही विषयों में लग रहा है उसी प्रकार कपट छोड़कर आपके साथ प्रेम करेगा। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक मैं कैसे समझूं कि मुझको आपने अपना दास मान लिया जैसे मेरा वह मन पुत्र से प्रेम करता है मित्र पर विश्वास करता है और राज भय से डरता है वैसे ही जब वह अपना सब स्वार्थ केवल स्वामी से ही रखेगा और चारों ओर से चातक की तरह अपनी अनन्य टेक से नहीं टलेगा यह प्रभु पर ही निर्भर करेगा अत्यंत आदर पाने पर जब उसे हर्ष न होगा निरादर होने पर वह जल कर न मरेगा और हानि लाभ सुख दुख भलाई बुराई सब में चित्त को सम रखेगा और कलिकाल की कुचालों को सर्वथा छोड़ देगा तभी मानूँगा कि नाथ मुझे अपना रहे हैं और जब मेरा मन प्रभु का गुणानुवाद सुनते ही हर्ष में विफल हो जाएगा मेरे नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगेगी तभी तुलसीदास को यह विश्वास होगा कि वह श्री राम जी का क्यों गया है तब उस अनन्न्य प्रेम को देखकर कर हृदय में आनंद उमड़कर भर जाएगा हे प्रभु शीघ्र ही अपना कर मेरी ऐसी दथा कर लीजिए राम कब प्रियलागी हो प्रिय लागि जैसे नीरमीन को सुख जीवन जो जीवन कोमल जो जो को हित जो धन लोभ लीन को जो शुभा प्रिय लागती नागरी नागर नवीन को त्यों मेरे मन लाल सा करिए करुणा कर पावन प्रेम पीन को मन सा कुदाता कह श्रुति प्रभु प्रपीन को तो को दे, दे को को भाव दान दीन मुझे क्या कभी आप ऐसे प्यारे लगेंगे जैसे मछली जल प्यारा लगता है देव को सुख में जीवन प्यारा लगता है सांप को मणि प्रिय लगती है और अत्यंत लोभी को धन प्यारा लगता है अथवा जैसे नव नायक को स्वभाव से ही नवयुति चतुरा नायिका प्यारी लगती है वैसे ही हे करुणा की खाने मेरे मन में केवल आपके प्रति पवित्र और अनं प्रेम की ही एक लालसा उत्पन्न कर दीजिए वेद कहते हैं कि प्रभु मनमानी वस्तु देने वाले हैं और बड़े ही चतुर हैं बिना ही कहे मन की बात जानकर उसे पूरी कर देते हैं हे दयानिधे मैं आपकी भलैया लेता हूँ इस दिन तुलसीदास को भी उसकी मनचाही वस्तु का दान दे दीजिए हो भलो आपनो जिय जान दयाल अमित हो जनम जनम हो मन जितो अब मोहित चितय होश हो भय हो, हो सही तुम हु अनाथ पति जो लघु तई नितई हो विनय करो अपय ते तुम परम हितय हो दुलदास का शोक है तुम ही सब मेरे प्रभु गुरु मातुपितय हो हे रघुवीर कभी कृपा कर मेरी ओर भी देखोगे हे दयानिधान भला बुरा जो कुछ भी हूँ आपका दास हूं अपने मन में इस बात को समझकर क्या मेरे अपार अवगुणों का अंत कर देंगे अपने दया से मेरे सब पापों का नाश कर मुझे अपना लेंगे अब से पूर्व प्रत्येक जन्म में यह मन मुझे जीतता चला आया है मैं इससे हार कर विषयों में फंसता रहा हूँ इस बार क्या आप मुझे इससे जिता देंगे क्या यह मेरे वश होकर केवल आपके चरणों में लग जाएगा तब मैं तो स्नात हो ही जाऊँगा किन्तु आप भी यदि मेरी क्षुद्रता से नहीं डरेंगे तो अनाथ अति अनाथ पति पुकारे जाने लगेंगे मेरी नीचता पर ध्यान न देकर मुझे अपना लेंगे तो आपका अनाथ नाथ विरद भी सार्थक हो जाएगा मैं अपने ही डर के मारे आपसे योग विनय कर रहा हूँ आप तो मेरे परम हितु हैं परंतु नाथ यह तुलसीदास अपना दुख और किसे सुनाने जाए क्योंकि मेरे तो मालिक गुरु माता पिता आदि सब कुछ केवल आप ही हैं जयसो हैसो राम राबरो जन जनि परिहरिये कृपा संद कौशल धनि शरणागत पालक ढर नि आपने औ तो बिगरा और को बिगरो न निगरिये तुम सुधार आये सदा सबकी सब ही बिथि अब मेरी ओ सुधरिये जग हसी है मेरे संग्रहे कत इह डरो डरिये कप केवट के, के सखा जह सील सरल चित स्वभाव अनुसरिए अपराधी तऊ तो आप नो न बिसरिये टूटी जो फूटे टूटियो बाह हित करिए मैं भला बुरा कैसा भी हूँ पर हूँ तो आपका दास ही इससे मुझे नहीं हे कौशलनाथ आप कृपा के समुद्र और शरणागतों का पालन करने वाले हैं अपनी इस शरणागत वलता की रीति पर ही चलिए मैं तो काम क्रोध आदि दूसरों के द्वारा पहले ही बिगाड़ा हुआ है इस बिगड़े हुए को सरल में न रखकर और न बिगड़िये। आप तो सदा ही सब, की सब तरह से सुधारते आए हैं अब मेरी भी सुधार दीजिए मुझे अपनाने में जगत आपकी हंसी करेगा आप इस डर से क्यों डर रहे हैं आपका तो सदा से यह पाना ही है आपने अपने जिस सील और सरल चित्त से बंदरों और केवट को अपना मित्र बनाया था मेरे साथ भी उसी स्वभाव के अनुसार बर्ताव कीजिए यद्यपि मैं अपराधी हूँ पर हूँ तो आपका ही इसलिए तुम तुलसी को आप न भुलाइए अपना टूटा हुआ भी हाथ गले बंध जाता है और फूटी ही आंख भी में भी जब दर्द होता है तब उसके अच्छे कराने की चेष्टा की ही जाती है इसी प्रकार मैं भी यद्यपि टूटी बांह और फूटी आंख के समान किसी काम का नहीं हूँ तथापि आपका ही हूं, इसलिए आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं